ते हे व्यक्त सूक्ष्म गुणात्म के प्राथा भवगुण्य पिणम वैचित्र पिणा पृथिवीय कुण्य पिणम वैचित्र गुणात्मक ऋगुणे हो किंतु एकस्तु परिणाम पृथ्वी यम एक परिणाम एक ही परिणाम है परिणाम यदि कहते है तो तब यम पृथ्वी व तोयम इति वल कैसे होता है त्रियात्मन एकत्र विरोधात तीन गुण है तो एक ही पृथ्वी है एक ही जल है एक कैसे होगा तीन है तो एक नहीं होगा एक किस होता है इतना असंख्य सूत्र अवता रही थी यदा तो सर्वे गुणा कथम एक हो शब्द एकम इंद्रियम सब कुछ गुणात्मक है तो एकम इंद्रियम एक, एक हो शब्द ये एक एक के होता है त्रिगुणात्मक होना चाहिए तीन होना चाहिए तीन एक कैसे होगा परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्व परिणाम से एक परिणाम एक है गुण तीन होने पर भी वस्तु तत्व एक हो जाता है अलग अलग वस्तु स्वरूप है बहु नाम अपनी एक परिणाम उदृष्ट हो का भी एक परिणाम दिखा गया तद तो यथा गवा सहिष मातंगा नाम रूमानिक्षिप्ता नाम एक लवणत्व तो जाती है लक्षण परिणाम बहुत गो अश्व महिष हाथी है नमक खनि में उनको डाल देंगे तो सबके एक परिणाम लवण ही हो जाता है रूमानिक्षिपता नाम एक लवणत्व तो जाती है लवन से जाते है एक ही परिणाम स नमक आने में नमक जैसे हो जाएगा इसी प्रकार वर्ती तैलान लान प्रदीप वर्ती है रुई से बनाते हैं तेल अग्नि है अलग अलग सब है किन्तु सबका एक परिणाम प्रकाश प्रदीप होता है एवं बहुते भी गुणा नाम गुण तो सत्वर जस्तम अलग है किंतु परिणाम परिणाम एक, एक भाष्य में प्रख्या क्रिया स्थिति स्थितशीला गुणा ज्ञान सत्तुण का प्रख्या ज्ञान क्रिया क्रियागुण का है तमगुण का स्थितिस्वभाव ग्रहणात्मका कर भाव एक श्रुत्रम श्रोत्रिम ग्रहण के ज्ञान ग्रहणत्मका ग्रहण सर्प का उपादान कारण है जितने रजस्तम उनका एक परिणाम होता है कर्ण भाव न कर्ण रूप से एक परिणाम हुआ श्रोत्र इंद्रियम इंद्रिय परिणाम हुआ कर्ण रूप से यह तो आत्मक हो गया ग्राह्यात्म का नाम ग्रहण का विषय ग्राह्य विशेष शब्द रूप तन मात्रा भी एक परिणाम शब्द विषय विषय शाइन्द्रिश्रवणेन्द्र शब्दीना मूर्ति सनजाती एक पिण पृथिवीपरमाणु तन्मये परिणाम पृथिवी शब्दीना मूर्ति सन जाती एक शब्दी त वह एक पृथ्वी परमाणु पृथ्वी परमाणु तन्मात्र से यस्य पृथ्वी परमाणु, बहुत तन्मात्र मिलकर के से एक परिणाम परमाणु का भी एक परिणाम हो गया पृथ्वी है महाभूत तो होता है पृथ्वी गौर पर्वत आदि गौरी पर्वत आदि ये भी पृथ्वी का सो परिणाम है टीका में त्रभूत भौतिका न प्रत्येक तत्व एक तत्त ततस ततस तन्मात्र भूतभौतिका परिणाम एक होने से तन्मात्र भूतभौतिक तन्मात्र से भूत भूत से भौतिक कार्य प्रत्येक तत्व एक प्रत्येक एक तत्व ना है ग्रहणात्मका कर्णभावना परिणाम हुआ ग्रहणात्मक कौन है सत्व प्रधानतया प्रकाशात्म सत्व जिसमें प्रधान प्रकाश रूप है अहंकार अवांतर कार्याणाम अहंकार का कार्य है करण भाव एक परिणाम होता है इंद्रियम वही गुण तम प्रधान होने पर जड़ हो जाते हैं तेम एवं गुणा नाम तम प्रधानता जड़े न ग्राह्यात्म का न से आत्मक है और ग्रहण ज्ञानात्मक होते है परिणाम और वही गुण तम प्रधान हो जड़ होने से ग्राह आत्म का हो गया शब्द तन्मात्र भाव न एक परिणाम शब्द, शब्द, शब्द, शब्द तन्मात्र से एक परिणाम हुआ शब्द विषय हुआ शब्द शब्दी गुणों का सो परिणाम है शब्दी शब्द तन्मात्र विषय खन से जड़ तमाह तो ज्ञान का विषय है जड़ है न तो तन्मात्र से सूत्र विषयत्व तो संभव शब्द तन्मात्र विषय कहा गया यह नहीं कि शब्द श्रवण्र का विषय विषय कहने से जड़ लेना नहीं कि तन्मात्र शत्र इंद्र का विषय संभव नहीं शेषम सुगम के भाष्य में भूतांतरेस्वी स्नेह औष्ण प्राणामनेह औय प्रणामित्व अवकाशदान जल में स्नेह उपर्श है ऊष्णय तेज में प्रणामित्व वायु में अवकाशदान व्याकाश का ये सब ले करके सामान्यम एक विकार आरंभ एक कार्य का आरंभ समाधेय ये समाधान करना चाहिए तीखा में अथ विज्ञानवादिन वैनाशिक वैनाशिक मैनाशिक है बौद्ध मत प्रतीक्षण वैनाशिका प्रतिक्षण नाश हो जाता है जैसे दीप सिखा ऐसा लगती है स्थिर होकर के दीप जलाया एक घंटा के बाद देखा पूछा तो कहा नहीं जैसे पहले सीखा ऐसे ही स्थिर है शिक्षा स्थिर नहीं है पास में बैठकर देखेंगे तो नीचे से ऊपर अग्नि चलती है तत्समान तो जाति होने से वही वो सीप कलिका प्रति होती है यद्यपि प्रतीक्षण उत्पत्ति नाश वाला है इसी प्रकार सर्वत्र प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला होने पर भी सजाती होने से स्वयं घट स्वयं पर्वत ऐसे प्रति होती है संतशय भाव आदारूप है इसलिए क्षणिक है, है। बौद्ध लोग को अनुमान वाक्य प्रयोग करने के लिए दो वाक्य प्रयोग करते हैं न्याय में तो पांच अवय है प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय निगम किंतु मीमांस में वेदांत में तीन तचत्र केचि केचित्र यद्वो उदाहरण यद्व उदाहरण यद्वो यवोदाव उदाहपर्यत योदाद त्र पंच तय केचि केचिद उदाहरण उदाहपर्यत उदाहरण उदाहरण पंचत केचि नायकलुकअअवयव हनुमक पर्वत वर्मा धूमव्याूमस्तत्र तथाच यहां महानस तथा अय पर्वतूमान तथा पांच अवयव प्रयोग के द्व बौद्धर्म करते दो ही अवय है है इसमें क्या प्रमाण कोई पूछना चाहता है पर्वतो वर्ण्यमान तत्र किम प्रमाणम तो प्रमाण पूछता है तो उसको कहना तो चाहिए ये ये धूमस तन्नी अयम पर्वत धूम इतने से कहना चाहिए कोई पूछता है पर्वत बन्हींमान तो इसमें क्या प्रमाण है तो तार्कि के लोग कहेंगे पर्वतो बिमान पहले कहे पर्वतो बिमान ये तो बुझुग जाना चाहते प्रमाण क्या है पर्वत बनती थी किम प्रमाणम न्याय पढ़ने वाले कहेंगे पर्वत बन्ही मान धूम अवत्वाद फिर भी आप बताएंगे बौद्ध लोग कहते जी हम प्रमाण विषय प्रश्न करते है पर्वत बन्ही मान कहना क्या जरूरत है पर्वत बनिए क्या प्रमाण है कहते पर्वत बन्हींमान ये व्यर्थ है दो वाक्य है य तत् क्षणिकम संतश्चय में भावा हा। जो सत हो वो क्षणिक होता है ये सारे पदार्थ सदरूप है इतने कह दिन से वो समझ लेगा सारे पदार्थ क्षणिक है और सर्वम क्षणिकों को आना क्या जरूरत है ये बौद्ध लोग कहते दो नए के लोग मीमांस को लोग कहते तीन अवैव चाहिए दो नहीं पर प्रतिज्ञा हेतु उदाह उदाह य उदाहक पर्वत वह्यम धूम्वाद य धूमस तन्नी यथा मानस ये तीन कहो अथवा यूमस तन्नी यथा मानस तथा पर्वत सेवत वर्निमा प्रतिज्ञा उदाहरण तीन अवयव कहो अथवा उदाहन निगमनतीन अवयव उदाहरण पर्यतम यद्वा उदाहरण ये कहते वेदांति और बौद्ध दुअव त्षणिकम संत में तब पदार्थ क्षणिक कहते हैं क्योंकि सदरूपे इसलिए उनको वैनाशिक कहते हैं उसमें विज्ञानवादी योगाचार मत संति मत विवर तो किल उनका मुख्य मत है शून्यवाद मुख्यमाध्यमिकवर्तमकिल शून्य से मे नजगत शून्य का विवर्त है जगत ये माध्यमिक मत है योगाचार तासम विवर्त किल मत में बुद्धि है मति बुद्धियों का विवर्त सारा प्रपंच क्षणिक विज्ञान विज्ञान उत्पत्ति प्रतिशण उत्पत्तिनाशवाला है उसे विज्ञान बुद्धि का ही विवर्त सारा प्रपंच अर्थोस्तिक्षण कस्वसाव अनुमितो अर्थ है बाह्य वस्तु किंतु प्रत्यक्ष नहीं दिखता है असु अनुमित अनुमितो भवती किसके द्वारा अनुमान करेंगे बुद्धि इति सौतांतिक सौतांत्रिक कहते बुद्धि ज्ञान होता है तो उसका विषय अर्थ बाहर है यह अनुमान से सिद्ध होगा अर्थस्ति क्षणिस्त सूमित बुद्धि सौद्धांतिक वैभाषिकते कहते प्रत्यक्ष क्षण भंगुच वैभाषि भाषते वैभाषि कहते सारे पदार्थ प्रत्यक्ष दीखते हनुम क्यों का प्रत्यक्ष दिखता है किंतु कि क्षण चकल श्लोक बोलो मुख्य मते तु मुख्यो मध्यम योगाचार्मते सी मतर्त अर्थस्ती क्षणिक स्वस बुद्धेतितांत्रिक प्रत्यक्षं च सकलं हे उत्थापयति नास्ति विज्ञान प्रत्यक्षण सकल वैभाषिक्ञानवादीन वैनाशिकसहचरो अस्थानसहचर सपनाद कल्पित अनया दिशा ये वस्तुस्वरूप अपन बते नास्त अर्थ विज्ञान विषय चर अर्थ घटपटादि कवि हो ज्ञान के बिना घट कवि हो ज्ञान आपको नहीं है घट है मालूम है कवि कभी घट है किंतु आपको ज्ञान नहीं हो है ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना घट है कि साब निश्चय होगा निश्चय तो होगा ज्ञान के द्वारा ज्ञान के बिना कैसे विषय निश्चय होगा नास्तिक अर्थ विज्ञान विश्वाचर कभी अर्थ किसने देखा नहीं ज्ञान के बिना अर्थ का निश्चय होगा ज्ञान नहीं रहे अर्थ का निश्चय होगा तो ज्ञान रहेगा अर्थित तो ज्ञान अर्थ विश्वाचर हम ज्ञान किंतु है अर्थ के बिना ज्ञान के बिना अर्थ है अर्थ है विषय और अर्थ के बिना ज्ञान रह सकता है या ज्ञान के बिना अर्थ रह सकता है बौद्ध लोग कहते है कभी भी किसने अर्थ नहीं देखा ज्ञान के बिना अर्थ का निश्चय नहीं हो सकता है ज्ञान के बिना किंतु ज्ञान होता है अर्थ के बिना सब मानेंगे सपने में जो अर्थ है विषय सब कमरा में है हाथ हाथी का ज्ञान होता है सपने में ज्ञान हुआ किंतु अर्थ नहीं रहा अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विसहचरम अर्थ विसहचर अर्थ सहचर नहीं अर्थ के बिना ज्ञान है सपनादु मनोराज्य में भी ज्ञान है किंतु अर्थ नहीं है कल्पित अर्थ ज्ञान कल्पितम अर्थ के बिना इत अने दिशा इससे क्या सिद्ध हुआ अर्थ के बिना ज्ञान रह सता है ज्ञान के बिना अर्थ नहीं रह सकता है तो ज्ञान जब मानना है अर्थ मानने पर भी ज्ञान मानना पड़ेगा ज्ञान मानने पर अर्थ मानने की आवश्यकता है सपने में ज्ञान है अर्थ के बिना अरे ज्ञान से व्यवहार हो सकता है तो अर्थ क्यों मानेंगे इतनी अन्य दिशा ये वस्तु स्वरूपम अपन वस्तु स्वरूप का अपलाभ करते हैं वस्तु कुछ है ही नहीं ज्ञान से के बिना जैसे सपने में ज्ञान के बिना है इसी प्रकार ज्ञान के बिना सपने में अर्थ के बिना क्या नहीं? इसी प्रकार जागृत में भी अर्थ के बिना ज्ञान है ऐसे वस्तु स्वरूप नहीं है अर्थ प्रतीक्षण ज्ञान उत्पत्ति नाश उसमें बाह्य का आरोप होता है बाह्य भी नहीं है घटपट भेद नहीं है ये अपलाप करते विज्ञानवादी टीका में यदि भूत विज्ञान भूतभौति विज्ञानि भवस्तुत्पत्तिणदृश प्रधान कल न तो तज्ञान सही पर तत्थम प्रधानक कहते यदि भूत भूतभौति पदार्थ विज्ञान भिन्ना भवेयु विज्ञान से अतिरिक्त भूतभौतिक पदार्थ यदि होते तब उनके उत्पत्ति कारण मानेंगे ऐसा प्रधान कारणम कारण प्रधानम क्या दिया प्रधानम ना कल्पियत चाहिए कल्पियत प्रधान की कल्पना होती यदि भूत भौतिक पदार्थ ज्ञान से भिन्न होते तो न तो ता विज्ञान अतिरिका सन्नी पर ता भूतभौतिक ज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं वास्तव कल्पित तो हो वास्तव नहीं जो वास्तव पदार्थ नहीं है तत्क प्रधान कल्पना स्वप्न में ज्ञान होता है अर्थ नहीं है तो फिर अर्थ की सामग्री कल्पना क्यों करना पर्वत हाथी कमरा में देखा फिर उस कल्पना करेंगे उसका पर्वत का क्या कारण हाथी किससे बना वो तो है ही नहीं इसी प्रकार कथम प्रधान कल्पना कथन चहना नाम इंद्रिया इंद्रिया अहंकार विकारा नाम कल्पना अहंकार का विकार है इंद्रिय और ज्ञान ग्रहण नाम इंद्रिया ग्रहण है इंद्रिय ग्रहण ज्ञान नहीं गृहत अन ग्रहणम इंद्रियाना अहंकार विकाराण अहंकार का विकार इंद्रिय है ग्रहण रूपे उनकी कल्पना क्यों होगी तथा ही। जड़ से अर्थ से स्वयं अप्रकाशत्वास्तविज्ञान विषय चर जड़ है अर्थ जड़ अर्थ स्वयं प्रकाश रूप है नहीं प्रकाश रूप नहीं स्वयं अप्रकाशत्वा प्रकाश रूप नहीं अप्रकाश रूप ज्ञान के बिना उसका प्रकाश होगा स्वयं अप्रकाश रूप से ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं होगा इसलिए ज्ञान के बिना नास्ती अर्थ विज्ञान भी सहचर विज्ञान के बिना अर्थ नहीं है क्योंकि जड़ रूप है उसका प्रकाश नहीं होगा विशाचर का अर्थ अर्थकते साहचर्य सबंध सहचर्य संबंध तदभाव वीर तीर बीरभा विशाचर में जो बी ये क्या अर्थ उसका अभाक अभाव बी सहचर विसहचर तो सहचर्य नहीं है तदभाव विशाचर विज्ञान असंबंधे न्यवहारयोग्यर्थ विज्ञान असंबंध अर्थ है ही नहीं अर्थ है तो विज्ञान संबंधी होगा विज्ञान के संबंध के बिना अर्थ नहीं इति व्यवहार योग्य व्यवहार योग्य कोई विषय विज्ञान संबंध के बिना नहीं है अस्तित्व विज्ञानम अर्थविशरम अर्थ के बिना विज्ञान है अर्थ नहीं रह करके विज्ञान रहता है जिस स्वप्न में तो अर्थ के बिना ज्ञान का भान कैसे होगा ज्ञान स्वयं प्रकाश है तसे स्वयं प्रकाशत्व स्वगोचरास्थित व्यवहार कर्तव्य जड़म अर्थम प्रत्यपेशावाद ज्ञान स्वयं प्रकाश है स्विषयक व्यवहार करने के लिए जड़ अर्थ की आवश्यकता है ज्ञान विषयक व्यवहार करने के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं अर्थ व्यवहार करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता अर्थ के क्योंकि अर्थ जड़ है जड़ विषय के व्यवहार करने के लिए ज्ञान की अपेक्षा है ज्ञान स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान विषय के व्यवहार करने के लिए जड़ रूप अर्थ की अपेक्षा नहीं है इसलिए सिद्ध हुआ अर्थ के बिना ज्ञान हर्षता है ज्ञान के बिना अर्थ नहीं है तदन वैद्य सह उपलम्बन नियम सूचितो विज्ञानवाद विज्ञानवाद से सूचित किया उपलब्ध नियम हो वे और सह उपलब्ध नियम दोनों विषय में और वेदपल ज्ञान के साथ उपलब्ध होता है तहुच प्रयोगम आरोप ये जो दोनों तो अनुमान प्रयोग में आते हैं यद वेद्यतेन वेदन जो वस्तु ज्ञान विषय जाना जाता है जिस ज्ञान के द्वारा वह विषय उसी ज्ञान से भिन्न नहीं होता है यथा ज्ञान से आत्मा ज्ञान का जो आत्मा स्वरूप है उसी ज्ञान से जाना जाता है और ज्ञान अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है इसी प्रकार घट भी ज्ञान से जाना जाता है यद वेद्य थे यन वेदन घटो न घट तसा तत्सघट तत्व तो नीत घट ज्ञान से घट भिन्न नहीं है जैसे ज्ञान का स्वरूप ज्ञान से भिन्न नहीं है वेद्यंते भूतभौतिकी भूतभौतिक सब वेद्य है जाना जाते हैं आ जो वेद्य है वो ज्ञान से भिन्न नहीं है इति विरुद्ध विरुद्धव्याप्तलब्धि विरुद्धव्याप्तलब्धि विरुद्ध व्याप्त से उपलब्धि विरुद्ध व्याप्त उपलब्धि कैसे यहां अभी ज्ञान अर्थ का भेद निराकरण करते हैं निषेध किसका करेंगे ज्ञान अर्थ के भेद का निषेध कौन होगा निषेध कौन होगा भेद निषेध भेद विरुद्ध न अभेदन व्याप्तम विद्युत्व ये विद्युत त्र अभेदः निषेद हो गया भेद भेद विरुद्ध हो गया अभेद अभेद से व्याप्त हो गया वेद्यत्म दिखता है घटपट में वेद्यत्म दृश्य मानम वेद्यत्म के न्याप्तम अभेदना अभेदन लिखना पड़ेगा निषिध्य भेद विरुद्धे न अभेदे नेदे न उसका अर्थ रख दिया पाठ नहीं भेद भेद निषेधे अभेदेद हो गया भेद भेद से अभेद अभेदन व्याप्तम निषेध भेद विरुद्धे न अभेदन व्याप्तम कहीं अभेदन पाठ हो गया मैंने लिखा है निषेध जो भेद उससे विरुद्ध अभेद से व्याप्त हो गया विद्यत्व व्याप्ति होगी ये विद्यत तर अभेद जहाँ अभेद नहीं होगा वहाँ क्या रहेगा भेद होगा दृश्यमान स्व्यापक अभेदम उपस्थापय वेद्य है तो क्या रहेगा अभेद होगा यत्र येद्य तत्र अभेद यत्र वेद्य तत्र अभेद अभेद रहेगा तो उसके विरुद्ध वेद्य भेद रहेगा नहीं रहेगा वेद्य घटपटादि में है तो व्यापक को देखने से व्यापक का अनिश्चय होता है घटपट आदमी किम दृश्य थे वेद्यम दृश्यमान सव्यापक अभेदापेद अपना व्यापक को अभेद्व को अभेद अभेदापक होता है अभेद उपस्थित तो हो जाएगा यदि तो है तो वहां अभेद रहेगा अभेद रहेगा तो अभेद का विरुद्ध अभेद नहीं रहेगा तद्ध भेद प्रतीक्षिपति प्रतीक्षेप करता है भेद के विरुद्ध अभेद निषेधभेद के विरुद्ध अभेद अभेदन व्यादि घटाद में वेदब उपलब्धि अभेद व्याप्तस्य उपलब्धि विरुद्धन नहीं भेद विरुद्ध न अवेद अभेदन व्याप्त से व्याप्तस्य से उपलब्धि अभेद विरुद्ध हो गया भेद विरुद्ध हो गया अभेद अबेद्या। अभेद से व्याप्त हो गया विद्युत्व तसे उपलब्धि विरुद्ध व्याप्त उपलब्धि लिखा है विरुद्ध अभेद विरुद्ध हो गया भेद भेद व्याप्त हो गया अवैधत्व तसे विद्युत्व उपलब्धि विद्युत्व की उपलब्धि होने से व्याप्त की उपलब्धियों से व्यापक का निश्चय होगा व्यापक होता अभेद अभेद का निश्चय हो जाए तो भेद का निश्चय हो जाएगा सव्यापक अभेदम उपस्थापन करते हुए तद विरुद्धम भेदम प्रतीक्षिपति वेद का प्रतिक्षेप करें निराकरण कर देगा तथा यद ये नियत सहपलम्भ तत्व तो न भिद्य जो जिसे नियत सहपलम्भ होता है उसे भिन्न नहीं होता है यथा एक स्वा चंद्र द्वितीय चंद्र एक चंद्र से द्वितीय चंद्र भिन्न नहीं है नियत तो एक ही चंद्र दिखता है दो नहीं दो जब भी कभी दिखता है तो प्रथम चंद्र के बिना दूसरा नहीं दिखेगा चंद्र के साथ ही दिखता है चक्ष में रोग तिमे रोग होने पर दो चंद्र दिखते हैं मुख्य चंद्र के दर्शन के बिना दूसरा चंद्र का दर्शन नहीं होगा नियत सउपलम्बे इसे द्वितीय चंद्र प्रथम चन्द्र से भिन्न नहीं उपलम्ब स अर्थ ज्ञाने न्ञाने नियत सहलम्ब अर्थ अर्थ ज्ञान के साथ नियत सउपलंब है इसलिए ज्ञान से भिन्न नहीं है ये व्यापक विरुद्ध उपलब्धि फिर व्यापक विरुद्ध की उपलब्धि निषिद्ध होता है भेद भेद का व्यापक हो गया भेद व्यापक अनियम भेद व्यापक हो गया अनियम यदि अभेद होगा तो नियम हो तो एक साथ रहते हैं भेद होगा तो एक साथ रहने का नियम नहीं घट पट में भेद है दोनों एक साथ रहने का नियम होता है गो महिष में भेद है यदि भेद है तो हमेशा ही दोनों साथ में रहते हैं रहते हैं तो भेद व्यापक का भेद का व्यापक क्या हो गया अनियम साथ रहने का नियम नहीं है अनियम का विरुद्ध क्या होगा नियम यदि साथ रहना है नियम है तो नियम क्या करेगा अनियम को निवृत्त करेगा अनियम निवर्तन नियम यदि है तो अनियम नहीं है अनियम नहीं होगा तो अनियम किसका व्यापक था भेद का व्यापक देखो निषेध है भेद भेद का व्यापक हो गया अनियम साथ रहने का नियम नहीं अनियम का विरुद्ध हो गया नियम नियम क्या करेगा अनियम को निवृत्त करेगा अनियम है व्यापक निवृत्त हो जाएगा तो उसका व्याप भेद भी निवृत्त हो जाएगा तदव्याप्तम भेदम प्रतिक्षिपति नियम अनियम को निवृत्त करता हुआ अनियम से व्याप्त भेद का प्रतीक्षे पर निराश करेगा इसलिए ज्ञान अर्थ में भेद नहीं है ये अनुमान से सिद्ध हुआ सियादे तथा अर्थ, था। कथं था। अर्थ से न भिन्नो ज्ञा कथम भिन्नवत प्रतिभाषते इतः अर्थ यदि ज्ञान से भिन्न नहीं है ज्ञान तो अंदर होता है अर्थ बाहर दिखता है ते तो भिन्नवत कैसे भान होता है इसलिए कल्पित बाहर कल्पित होता है अर्थ है नहीं है ज्ञान से भिन्न कल्पित होता है यथारू वैनाशिका बहुतों लोग कहते हैं सहोपलो नील तो भेदस््रांति विज्ञान निर्दिवा दिए सहोपलय नील और तद्दुद्दीन नीलक ज्ञान नीलत सहोपलबनियभेद नील घटपुष्पमीलूपे अनील ज्ञान नील ज्ञान के बिना नील है निश्चय होगा नील है तो नील ज्ञान है तो नील नील जब दिखता है तो नील ज्ञान होता है जब नील का निश्चय होता है पुष्पा सामने रखा तो उसका ज्ञान भी नील उसका ज्ञान दोनों सहउपलंब नियम सहउपलम्ब होते हैं इसलिए क्या हुआ वेदस््रांति विज्ञान निश्चित भेद जो दिखता है भ्रम ज्ञान में दिखता है अभेद है नीलता देव अभेद सह उपलब्ध नियम सह उपलब्ध नियम होने से नील उसका ज्ञान में अभेद है। और ज्ञान अर्थ में जो भेद लगता है भ्रांति विज्ञान दिशे तो भ्रांति से भेद दिखता है अभेद में भ्रम में के कारण भेद ब्रह्म हो जाता है कैसे इंदो इव अद्वे चंद्र एक होने पर भी कभी भ्रांति से दो चंद्र दिखता है दिख सकता है चुने से दो चंद्र दिखता है एक में भेद ज्ञान होता है से। इस प्रकार अर्थ और ज्ञान एक ही, ही है ज्ञान रूप किंतु भ्रांति से भेद दिखता है कल्पित विषय अर्थ कैसे कल्पित है ज्ञान परिकल्पना मात्र वस्तु सपना विषय उपम ज्ञान से कल्पना मात्र ही वस्तु है वस्तु है ही नहीं केवल कल्पना है विषय के समान सपन विषय उपमय से विषय जिस प्रकार केवल कल्पना मात्र है विषय यही नहीं इसी प्रकार न परमार्थ तो अस्थित ये आहु परमात विषय है ही नहीं है ज्ञान ही है ज्ञान ज्ञानकल्पित है वस्तु बाहर ज्ञान से वास्तव है ही नहीं ऐसा जो कहते हैं ते तथेति प्रत्युपस्थित मदहात्म्यन वस्तु कथम अप्रमाणात्म के निकल्प ज्ञान बल्न वस्तुस्वरूप उत्सृज्य तदेव अपलबंत शेय वचना यहाँ से उनका निराकरण है ते कथम सद्यय इसके साथ अन्य तदे अपलत वचनं वचना कथम स्यु श्रद्धेय वचन ये वचना वचना वचनामि क्या सामसा बहुग्रह क्या विग्रह लौक्य विग्रह क्या होगा क्या है श्रद्धेय क्या विसर्कान अनुसार कुछ आदि श्रद्धेय श्रद्धे आगे हा श्रदेो में वो वन न पुसक है यहाँ हसीचो कहा से लगे न पुंसक आगे वचन में तो पहले हसीचो लगेगा क्या लगेगा बन विग्रह बन गया श्रद्धेयम वचनम ये शाम ते श्रद्धे वचना जिनके वचन में श्रद्धा होती वो श्रद्धेय वचना जो वस्तु का ही अपलाप कर लेते हैं और वो कैसे उनका वचन श्रद्धेय होगा ते तथे तो थे प्रथम श्रद्धेय वचना जैसे कहते हैं ऐसे करके उनके वचन में कैसे श्रद्धा होगी प्रत्युपस्थितम इदम स महात्म्य वस्तु अपने महात्म्य सामर्थ्य से वस्तु प्रत्युपलब्धम इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध होता सब के है सबके अनुभव करते वस्तु का उपलब्धि होती है स्वहात्म वस्तु कथम अप्रमणात्मक के निकल्प ज्ञान बोले ना यदि विषय नहीं है तो ज्ञान को क्या कहेंगे विकल्प ज्ञान शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु वर्त शून्य विकल्प वस्तु के बिना जो ज्ञान होता है उसको कहते विकल्प ज्ञान उनका जितने ज्ञान है यदि विषय नहीं है तो ज्ञान क्या होगा वस्तु शून्य विकल्प तो विकल्प ज्ञान जो हुआ वस्तुशून्य जो विकल्प ज्ञान वो प्रामाणिक होगा वस्तु के बिना जो ज्ञान अप्रमाणात्मक है अप्रमाणात्मक है ना विकल्प ज्ञान बड़े ना उनको जो ज्ञान होता है विकल्प ज्ञान जो कि प्रमाणात्मक नहीं है तो प्रमाणात्मक जो ज्ञान नहीं उसी ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का त्याग करेंगे ज्ञान से वस्तु का अपलाभ करना चाहते हैं जो ज्ञान स्वयं विकल्पात्मक है वस्तु के, के ना तो वस्तु स्वरूप का त्याग करके सूर्य तद एव अपलपनत यदि स्वरूप नहीं है ज्ञान अप्रमाणिक है तो ज्ञान भी कैसे सिद्ध होगा कथम सदैव ठीक है में ते कथम सदैह वचनाश्यूरि संबंध प्रतिज्ञान उपस्थित प्रत्युपस्थित प्रत्युपस्थित स महात्म्यन वस्तु वस्तु स महात्म्य प्रत्युपस्थित प्रत्युपस्थित का प्रतिमुपस्थित ज्ञान में वस्तु की उपस्थिति होती है घट ज्ञान पट ज्ञान करने से प्रत्येक ज्ञान में ज्ञान सभी विषय को से विषय की उपस्थिति प्रती होती है कथम तथा कथम तथा सदव जनासीु यहादंकारास्पे पदत्व तथा तथा स्वयं उपस्थित जैसे जैसे भान होते हैं इदम करास पद इधम वस्त्रम अय घट इज्जुदेना भान होते हैं स्वयं उपस्थित होता है ज्ञान न तो कल्पना विज्ञान विषय तापन जो वस्तु उपस्थित होती है वस्तु की उपस्थिति होती है स्वयं उपस्थित वस्तु न तो कल्पना उपकल्पित कल्पना से कल्पित वस्तु नहीं विज्ञान विषय तापन कल्पना से जो वस्तु है वो विज्ञान का विषय नहीं होगा स्वमहात्म्यन हो उपस्थित तो होता है जो स्वमहात्म्य ने कहा कारण विज्ञान प्रति अर्थ से यही महात्म सामर्थ्य है ज्ञान विज्ञान प्रति अर्थ से अर्थ विषय होने से ज्ञान होता है ज्ञान का कारण विषय है यस्मा अर्थे ग्राह्य सत्य विज्ञान अजनी अर्थ से विज्ञान उत्पन्न हुआ ज्ञान का जनक है अर्थक स्वकीय या ग्राह्य सत्य अर्थ में शक्ति है ग्राह्य शक्ति ग्राह्य शक्ति कहा रहेगी अर्थ में अर्थ में स्वकीय जो ग्राह्य शक्ति है स्वकीय या बाह ग्रह न क्या आगे ग्रह तो यही ग्राह्य बनाए ना पहले मुद्र ग्रह बनाना स्वकीय या ग्राह्य शक्तिया ग्राह्य शक्ति विषय में उसी शक्ति से विज्ञानम अजनी विज्ञानम अजनी अजनी का क्या था जन्म नहीं हुआ अजन्म हुआ अजनी विज्ञानम अजनी जन्म हुआ कर्मणि नीलूंगी विज्ञानम अजनी विज्ञान उत्पन्न हुआ तस्मात तो ज् अर्थ से ज्ञान अर्थ का ग्राहक है तद एवं वस्तु कथम अप्रमाणात्मक न विकल्प ज्ञान बड़े उसका उत्त्याग करेंगे अप्रमाणात्मक न विकल्प ज्ञान बढ़े विकल्प ज्ञान तो प्रमाणात्मक नहीं शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प अर्थ जो ज्ञान होता है विकल्प ज्ञान वो तो उनका जो ज्ञान सो विकल्प ज्ञान होगा अप्रमाणात्मक ही उसी से विकल्प ज्ञान बढ़े ना विकल्प से अप्रमाणिकत्व अप्रमाणात्मकत्व विकल्प तो प्रमाणात्मक नहीं होता है उसी विकल्प ज्ञान में क्या सामर्थ्य है समर्थ तद बल से आप तदात्म अप्रमाणात्मकत्व उसका जो विकल्प का बल है विकल्पात्मक ज्ञान वो अप्रमाणात्मक हुआ तेना वस्तुस्वरूप उत्सृज्य वस्तुस्वरूप त्याग करके उपपुल्वा उपगृहती क्वाचि क करे उपपुल वस्तुस्वरूप उपपलब्ध करके वस्तुस्वरूप त्याग करके उल्टे पाल्टे करके उपगृह्य तथा सैयर्थ श उपकृत उपपलब्ध करके विषय को अपलाभ करते हुए तदव अपलत अपलाप के विषय को उपलब्ध करके अपलाप कहते हैं विषय नहीं ज्ञान कैसे होगा कथम सद्धातव्यवचना श्रद्धातव्य वचना श्रद्धात वचन ये ते सद्धातव्य वचन श्रद्धे सद्धातव्य।, सद्धातव्य में क्या प्रत्यय हुआ तवय असध्य में अचूय ये दोनि कृत्य प्रत्यय इदम् अत्र आकूत यही सहोपलम्भ नियमच वेद्यत्म च हेतु संदिग्ध व्यतिरिक अनेकांतिको जो सहोपलम्भ नियम होने के कारण अभैध होगा सहोपलम्ब नियमाद निलत्यु अभेदो एक साथ उपलम्ब होता है इसमें दोनों में अभैध होगा अरे वेद्य होने के कारण वेदन से अभिन्न होगा ये जो हेतु संदिग्ध व्यतिरेक व्यतिरिक अनेकांतिको व्य विचार है संधि तो उसका व्यतिरेक हो कहीं एक नहीं हो करके भिन्न हो करके स उपलम्ब हो गया तो अवैध तो कैसे हो जाएगा और वेद्यत्व वेद्य तो बेद्य होने से ज्ञान क्षति है नहीं ऐसा भी निश्चित नहीं होगा उसके व्यतिरेक का संदेह है अन्य व्यतिरिक्त दोनों साहचर्य से व्याप्त निश्चय होता है जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है जहाँ वन्य नहीं वहाँ धूम नहीं ऐसे दोनों अन्य व्यक्ति साहचर्य से व्याप्ति ज्ञान होता है जहाँ जहाँ स उउपलम्ब वहाँ वहाँ अभेद है जहाँ अभेद नहीं भेद है वहाँ स नियम नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है आकाश में जो नक्षत्र चलते हैं सतीस नक्षत्र आगे पीछे दो नक्षत्र हमेशा आगे पीछे चलेंगे कि दोनों अभेद हो जाइएगा अश्विन दिजा कृतिकारोहिणी रोहिणी से आदि नक्षत्र एक बार दूसरा नक्षत्र चाहे दो नक्षत्र आगे पीछे चलते हैं दोनों का सहपलम्ब नियमन से दोनों एक हो जाएंगे क्या नहीं होता है सहपलंब होने से तो नहीं होता है अरे वेद्य होने से ज्ञान से अभिन्न होगा ये कोई जरूरी नहीं ज्ञान तो अभिन्न नहीं घटपट आदि है ज्ञान से क्यों होगा ज्ञान से भिन्न इसलिए संदिग्ध व्यतिरिक्कता है उनका व्यतिरिक्त संदिग्ध होने से अनेकांतिक व्यभिचारी है तथा ही दिखाते ज्ञानाकार से भूतभतिकाधेर यद बाह्यत्म स्थूलतम च इसका व्यभिचार दिखाएंगे ओ